वारे वारे वारे वारे। दो, गीता श्लोक संख्या अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभयचरणारिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्लूपा के आचार्य के द्वारा ओम ज्ञानशलाकया चक्षुर उन्मीलितम ये न तस्मय श्री गुड़े नब तो तक भगवान ने आत्मा और शरीर के बीच भेद करके अर्जुन को पहले समझाया बताया कि युद्ध करना चाहिए क्योंकि उसका कर्तव्य है और कर्तव्य से चुत होकर के वो शरीर को बचा तो पाने वाला नहीं है शरीर तो मरने वाला है और कभी आत्मा को तो मार नहीं सकते इसलिए युद्ध करना चाहिए उसके बाद भगवान ने कहा कि यदि तुम स्वधर्म की दृष्टि से भी देखो कि तुमको क्या लाभ होगा तो भी तुमको युद्ध करना चाहिए क्योंकि युद्ध करके यदि मरोगे तो स्वर्ग जाकर के भोग करोगे और यदि जीतोगे तो पृथ्वी का भोग करोगे इसलिए दोनों प्रकार से तुम्हारा लाभ ही लाभ है भौतिक रूप से इसलिए तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए फिर भगवान शुरू कर रहे अभी कि भौतिक लाभ की दृष्टि से भी यदि तुम नहीं देख रहे हो और ये वास्तविक रूप से ऐसे कार्य करना चाहिए लाभ हो या हानि जो भी है लेकिन कार्य करने के लिए कार्य करो सत्व गुण में ये कार्य है और क्योंकि भगवान की इच्छा इसलिए कार्य करो कि तो सत्व गुण से भी परे का भक्ति कार्य है तो वो वस्तु भगवान अड़तीसवें श्लोक में बताते हैं अभी उनतालीसवें श्लोक से वो जो पूरी पद्धति है कि किस प्रकार से अपना नियत करें जिससे कर्म बंधन में नहीं पड़े अच्छा की बुरा कोई भी और इस तरह से इस बहुत ही जगत से मुक्त होकर के भगवत धाम जाए तो वो पद्धति का वर्णन अभी भगवान उनतालीसवें श्लोक से पद्धति का वर्णन करेंगे अड़तीसवें श्लोक में उसको बताया केवल सुख दुख में समान रह करके लाभ और हानि की चिंता नहीं करके विजयी और पराजय की चिंता नहीं करके केवल कर्म करने के लिए कर्म करो इससे पाप प्राप्त नहीं होता ऐसा करके बताया तो उनतालीस श्लोक से भगवान आगे बता रहे हैं एशाते भीता सांख्य बुद्धिर्योगे त्विम शिणु बुद्धिया युक्त य पार्थ कर्म बंधम प्रहावान बता रहे हैं कि अभी तक तो मैंने तुमको ये जो क्या करना है वो चीज सांख्य योग से बताई सांख्य योग क्या है शरीर और आत्मा के बीच भेद करना या भौतिक चीजों को गिनना भौतिक अलग अलग प्रकार की वस्तुएं जो हैं अलग अलग प्रकार की वस्तुएं अलग अलग प्रकार के हाँ अलग अलग प्रकार के भौतिक तत्व उन सब का वर्गीकरण करके उनको गिनना उसको कहते सांख्या ये सब भूमि है ये जल है ये अग्नि है यह वायु है यह आकाश है बाकी सभी चीज इन सब चीजों से बना है फिर मन भी है बुद्धि भी है अहंकार भी है इंद्रियां भी है तो ये सब कैसे कार्य करती है और फिर इन सबको चलाने वाला एक आत्मा भी है और फिर एक परमात्मा भी है इस प्रकार से गिनती करके विश्लेषण करके निष्कर्ष पे आना उसको सांख्य योग कहते हैं समझ में ऐसा सांख्य तो अभी तक भगवान ने ऐसे गिनती करके बताया ना कि आप शरीर नहीं आत्मा हो और इसलिए आपको ये काम करना चाहिए तो उस प्रकार से बताया बुद्धिर् योगे तुम इमाम सुनो तो अभी ये बुद्धि योग में सुनो <coughs> बुद्धिया युक्तो तो यार्थ और इस प्रकार से जो युक्त है बुद्धि से तो है पार्थ वो कर्मबंधम प्रहस्यसी कर्म बंधन को पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है इस प्रकार से यदि कार्य करते हैं बुद्धि से कार्य करते हैं, बुद्धि को योग करके बुद्धि को केवल गिनने में लगा के नहीं आंख्या में लगा करके नहीं कि आत्मा और शरीर अलग है केवल इतने में बुद्धि लगा के नहीं लेकिन बुद्धि को योग करते हैं जो परमात्मा है भगवान उनकी सेवा करने में वो अध्यात्म में बुद्धि को लगाते उसको बुद्धि योग कहते हैं तो वो उसमें लगने से कर्म बंधन वो संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाए चाहे वो अच्छा कर्म हो कि बुरा कर्म हो पाप हो कि पुण्य होने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं उसे सुनो हे पिता पुत्र तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो त्पर्य वैदिक कोष निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ विस्तार से वस्तुओं को वर्णन करने वाला तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था वह अपने अपने प्रधान को को भूलकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि के पुत्रों अर्थात बंधु परास्त करके राजभोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा तो स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांतों इंद्र तृप्ति था उन्हें जितने से उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख ये दोनों इंद्र तृप्ति के धरातल पर एक हैं क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है अतः कृष्णा ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का बाद वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी है वे भूतकाल में प्राणी थे वर्तमान में भी प्राणी रूप में है और भविष्य में प्राणी बने रहेंगे क्योंकि तो हम सब शाश्वत आत्माएं हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वै, वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्तिकोष की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें कर्म करते रहते हैं और उसमें आणविक जीवात्माए प्रविष्ट कर दी ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सयुज्य प्राप्त करना है यह माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाश है और अनेक जन्मों तक इस तरह इंद्र तुप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है शिष्य से हम शादी माम ताम प्रपन्नम फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्यविधि बताएंगे जो कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है यह बुद्धि योग अध्याय 10 दस के 10वें श्लोक में वर्णित है जिसमें इसे इन भगवान उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेम भक्ति में, लग, में या कृष्ण भवनामृत में स्थित होता है वही भगवान के विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमावश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्राप्त प्रदान करते हैं इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुँच सकते हैं इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है और यहाँ पर उल्लिखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लिखित सांख्य योग का अनिश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है नहीं उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था और ना कृष्ण ने ऐसे ईश्वरहीन ईश्वर दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद भागवत में हुआ है किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्यम से भी कोई सरोकार नहीं है यहाँ सांख्य का अर्थ शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषण वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्मो तक कर्मयोग तक लाने के लिए किया अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्या एक ही है ये दोनों भक्ति योग है अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेद भाव मानते हैं सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता निस्संदेह अनिश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है फिर भी बुद्धि इन व्यक्तियों वक्ति, का दावा है कि भगवद गीता में अनिश्वरवादी सांख्य का वर्णन हुआ है अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भवनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो वह बुद्धि योग के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है कृष्ण भावनाभावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है यहाँ पे भगवान बुद्धि योग के विषय में बताते हैं भगवान बताए आप तक मैंने तुमको सांख्य योग के द्वारा बताया अभी बुद्धि योग का सांख्य का विश्लेषण करके शरीर और आत्मा में भेद को समझना भगवान यहाँ पे कह रहे ऐसा थे अभिहिता सांख्य मैंने अभी अभी तक आपको सांख्य योग के माध्यम से बताया मैंने अब तक आपको सांख्य योग के माध्यम से बताया अभी आप बुद्धि योग के माध्यम से सुनो तो अभी कोई कहता है कि ये गीता में तो सांख्य योग दिया है एक कपिल मुनि हो गए जो निरीश्वर थे जिन्होंने सांख्य दर्शन की स्थापना की और जिसमें उन्होंने ये स्थापित किया कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है और सब कुछ ये सब कुछ जो है वो ये 25 तत्वों से समझाया जा सकता है 24 तत्वों से सब कुछ चौबीस तत्वों से समझाया जा सकता है पृथ्वी टिवा वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार पांच कर्मेंद्रिया पांच ज्ञान ज्ञानेन्द्रिया मन पांच कर्मेन्द्रिया पांच ज्ञानेन्द्रिया इत्यादि सब मिला करके प्रधान और महत् तत्व ये सब मिला करके पूरे जगत को समझाया जा सकता है जीवन को भी समझाया जा सकता है और किसी आत्मा या भगवान को लाने की जरूरत नहीं है तो निरीश्वरवादी कपिल का दर्शन है तो वो भी गिनती करते विश्लेषण करते संख्या करते इसलिए उसको सांख्य कहते हैं से? लेकिन वो सांख्या योग नहीं है क्योंकि योग का अर्थ है जोड़ना भगवान से तो वो संख्या करने की विश्लेषण करने की पद्धति का उसका निष्कर्ष क्या है भगवान से नहीं जोड़ और स्थापित ये कर रहा है कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है जबकि यदि यहाँ पे भगवान ने वो सांख्य योग का वर्णन किया होता जो निधेश्वर कपिल ने दिया है तो भगवान नहीं कहते कि अभी तक मैंने तुमको सांख्य योग के अनुसार सुनाया क्योंकि अभी तक तो भगवान ने आत्मा और शरीर के बीच में भेद किया है तो ये संख्या वो सांख्य कैसे हो सकता है जिसमें वो स्थापित करते कि आत्मा जैसा कुछ है ही नहीं समझना है इसलिए ये सांख्य वो सांख्य नहीं दूसरा एक सांख्य योग है जो भागवतम में कपिल मुनि दूसरे कपिले देवहूति पुत्र कपिल जो भगवान स्वयं है देवहूति पुत्र कपिल तो उन्होंने देवहूति को बताया ये सांख्य योग जो भक्ति तक समाप्त होता है पूरा शरीर आत्मा भगवान और भक्ति इस तरह से स्टेप बाय स्टेप लेके जाते हैं तो वो वास्तविक सांख्य योग है और यहाँ पे जो भगवान सांख्य योग की बात करें किए हैं पिछले श्लोकों में पहले इसी अध्याय में तो वो पूरा कपिल मुनि का संख्या भी कपिल देव का भी सांख्या नहीं है जो देवहूति पुत्र कपिल का भी ये तो केवल आत्मा और शरीर के बीच में भेज करके बताया भगवान ने तो उतनी हद तक का ही है ये तो ये भगवान कह रहे हैं अभी तक मैंने तुमको सांख्य योग से बताया अभी बुद्धि योग से सुनो तो ये जो बुद्धि योग है उसको प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे ये भक्ति योग है बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना बुद्धि का योग तो ये भक्ति योग ऐसा बता रहे <coughs> बुद्धि योग है तू इमाम सुनो बुद्धियाुक्त है बुद्धि से जो युक्त है वो कर्मबंध को समाप्त बंधन को समाप्त कर देता है तो यहाँ पे जानने योग्य बात है लोग काम करते हैं सही लोग काम करते हैं पशु भी काम करते हैं बलनाम भी काम करता है सब काम करते हैं। करते हैं किस चीज से काम करते हैं किस चीज किस चीज से काम करते हैं कैसे काम करते इंद्रियों से काम करते हाई बैठ इंद्रियों से काम करते हैं उड़ने दो थोड़ी देर वो तो वो तो बिना पूछे बैठ जाए इंद्रियों से काम करते हैं सही काम करने का माध्यम इंद्रियां है इंद्रिया यदि ठीक चल रही है तो काम होता रहेगा अभी उसकी बुद्धि है कि नहीं है वो अलग बात है बुद्धि वाला आदमी भी इंद्रियों से काम करेगा बुद्धि बिना का आदमी भी इंद्रियों से काम करेगा सही बिल भी काम करता है, पशु भी काम करते हैं मनुष्य भी करते हैं मनुष्य में भी बुद्धिहीन मनुष्य होते पागल लोग भी होते सब लोग काम करते हैं इंद्रियों से और बुद्धि का अलग अलग स्तर होता है किसी की है किसी की नहीं है किसी की कम है किसी की ज्यादा है तो काम करने के पीछे अलग अलग संकल्प होता है दो प्रकार के संकल्प होते हैं एक होता है कि मुझे लाभ मिलेगा मेरी इंद्रिय तृप्ति होगी सही ये एक संकल्प है बैठ जाओगे मुझे लाभ मिलेगा मेरी इंद्रिय तृप्ति होगी ये एक संकल्प है दूसरा संकल्प क्या है भगवान को लाभ मिलेगा भगवान की इंद्रिया तृप्ति होगी समझ में है तो जब संकल्प है कि मेरी इंद्रिय तृप्ति होगी तो उसको योग नहीं तो उसको कहते उसको भोग कहते हैं तो कोई कितना भी बुद्धिमान हो यदि उनकी बुद्धि निष्कर्ष ये संकल्प बुद्धि से लिया जाता है मन और बुद्धि से संकल्प लिया जाता है तो बुद्धि का यदि निष्कर्ष यह है कि मुझे इंद्र तृप्ति करनी है तो बुद्धि भोग हो गया चलो चलो चलो चलो योग में लोगो भोग में मतलब ऐसे गिर गया ऐसा नहीं होता बुद्धि भोग बुद्धि योग नहीं क्योंकि बुद्धि का संकल्प स्वयं भोग करना है इसलिए उसको बुद्धि भोग कहते हैं <laughs> बुद्धि का उपयोग भोग करने के लिए वही बुद्धि यदि संकल्प लेती है भगवान की सेवा करने के लिए तो उसकी इंद्रियां वापस वहीं सब कार्यो में लगेगी सेवा के काम तो वो भी कर रहा है लेकिन अभी क्योंकि संकल्प है भगवान की सेवा का इस इसलिए हो गया बुद्धि योग क्योंकि वो उस तरफ जुड़ गया भगवान से जोड़ना वो योग है इंद्र तृप्ति में लगना वो भोग है समझे हम्म? नहीं समझे इसलिए एक है बुद्धि भोग और एक है बुद्धि योग इन दो के अलावा एक और होते हैं जो बीच में लटके हुए होते हैं नहीं, रोग नहीं जो बीच में लटके हुए होते हैं जो समझ गए इंद्रिय भोग नहीं करना है इसलिए उनका संकल्प है इंद्रिय भोग नहीं करने का लेकिन ये नहीं समझे कि योग कहाँ करना है <laughs> क्योंकि भगवान को स्वीकार नहीं करते इसलिए केवल इंद्रिय निग्रह करना चाहते हैं इंद्रियों से छूटना चाहते हैं इंद्रिय तृप्ति से छूटना चाहते हैं लेकिन उनको विशिष्ट वस्तु नहीं पता है कि ये इंद्रिया है भगवान की सेवा में लगाने के लिए तो वो बीच में लटक गए उनको मायावादी कहते हैं निराकारवादी कहते <laughs> समझे किंतु क्योंकि वो लोग भी इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगना चाहते इंद्रिय तृप्ति नहीं करने का संकल्प है तो उन लोगों को भी एक तरह से योगी कहते हैं वो भी बुद्धि योग में लगते हैं मतलब बुद्धि इंद्रिय निग्रह यहाँ पे फिर योग का अर्थ हुआ इंद्रिय निग्रह या इंद्रिय संयमन तो इसलिए तो वोड़ना वो, मतलब योग मतलब अल्टीमेट अर्थ जोड़ना यहाँ पे इंद्रिय संयमन योग्य योग, योग, योग इंद्रिय संयम ये केस में मायावादियों के केस में तो उतना भाग उन्होंने किया बात क्या है कि योग का अर्थ क्या है इंद्रिय संयम करके तानी सरवाणी संयम में युक्त आसीतमत मत पर उसको संयमन करके मेरी सेवा में लगाओ ये है वास्तविक पूरा योग लेकिन इन्होंने इतना भाग कर दिया संयमन कर दिया लेकिन कहाँ लगाने वो नहीं पता है भी जानना भी नहीं आ, जो भी है लेकिन इतना भाग कर दिया योग का लेकिन बाकी का भाग नहीं किया इसलिए उनको आधा आधा योगी कह सकते हैं इंद्रिय संयमन कर लिया तो ये बीच में लटकने वाले हैं तो इसलिए उन लोगों को भी योगी कहते हैं तो वो लोग भी कर्म जो करते हैं वो कैसे करते हैं उसमें फल की इच्छा नहीं करके केवल करने के लिए सत्व गुण में जो पिछले श्लोक में है तत्व तो तो युद्धाय युद्ध स्व तो वो लोग भी अपना जो नियत कर्तव्य है वो केवल कर्तव्य करने के लिए करते हैं। उससे कुछ भोग प्राप्त करने के लिए नहीं करते हैं तो उसको निष्काम कर्म योगी कहा जाता है निष्काम कर्म योग कर रहे हैं लेकिन वो पूरा बुद्धि योग नहीं है। पूरा बुद्धि योग है कि बुद्धि की वास्तविक जो स्थिति है भगवान की सेवा का संकल्प लेना वो स्थिति में रह करके जब कर्म कर रहे हैं तो उसको बुद्धि योग कहते हैं जो भक्ति योग है तो ये वास्तविक करते इसका ये चीजें आगे श्लोकों में क्लियर होगी जब भगवान कहेंगे तानी सरवाणी संयम त मत तो भगवान यहाँ पे वो बुद्धि योग की एक्चुअली में बात कर रहे हैं किंतु ये लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं मायावादी जो है जिन्होंने बहुत जगत को छोड़ने का संकल्प लिया है लेकिन आध्यात्मिकता क्या है विषय में उनको पूरा पता नहीं केवल ब्रह्म पता है तो ब्रह्म पता है तो वो थोड़ी ना ब्रह्म को कुछ सेवा कर सकते तो हैं तो समझ? हाँ लेकिन भगवान डायरेक्टली यही कहते हैं किंतु ऐसे लोग इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं इसलिए इसको निष्काम कर्मयोग भी कहते हैं बुद्धि योग को इसलिए प्रभुपाल यहाँ पर अनुवाद कर रहे हैं बुद्धि योग का भक्ति योग क्योंकि आगे अध्याय में आएगा सतत युक्ता नाम भजतापूर्वक ददामी बुद्धि योग तम यह नाम उपया देखे जो मेरी भक्ति में हमेशा लगे रहते हैं उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ जिससे वो मेरे पास आते हैं तो उस प्रकार से ये बुद्धि योग भक्ति योग है पूर्वक जो भजते हैं तो ये यहाँ पे प्रभुपात कह रहे हैं आ... तो ये अर्जुन ने शरण ग्रहण कर लिए, इसलिए भगवान उनको बुद्धि योग सिखा रहे हैं भक्ति सिखा रहे हैं तो जो सांख्य है सांख्य मतलब गिनती करके निष्कर्ष पे आना कि हम शरीर नहीं आत्मा है उसको कहते सांख्य तो सांख्य का एक उपयोग है वो सांख्य के माध्यम से हम ये निष्कर्ष पे आते हैं कि योग करना है भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाना है ये निष्कर्ष पे हम आते हैं का विश्लेषण करके इसलिए भगवान ने सांख्य योग पहले बताया बताया जिससे अर्जुन को अभी बुद्धि योग बता सके बिना सांख्य के बुद्धि योग बताना कठिन है क्योंकि हम पहले यही स्वीकार नहीं करते कि हम शरीर नहीं आत्मा है तो फिर अर्थ क्या होगा भगवान की भगवान क्या है पता ही नहीं चलेगा कि उनकी सेवा में लगने का कोई मतलब नहीं है सेंटिमेंटल रहेगा तो इसलिए ए बी सी डी है आध्यात्मिक जीवन की आत्मा और शरीर के बीच में भेद समझना और फिर उसमें भगवान को समझना और फिर उनकी सेवा में लगना ये बुद्धि योग तो इसलिए भगवान ने पहले यह सिखाया ऐसे अभी धीरे धीरे अभी बुद्धि योग में भक्ति में लेकर के आए इसलिए एक तरह से कह सकते हैं जो सांख्य योग है वो भक्ति योग से अलग नहीं है वो तो उसी से जुड़ा हुआ है लेकिन जो उसको अलग करके ले लेते हैं उनके लिए वो केवल सांख्य हो जाता है नहीं तो वास्तव में वो भक्ति ही है लेकिन वो अलग करके इतना सा ले लिया तो वो सांख्य हो गया क्योंकि उसका निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे तो इस प्रकार से बुद्धि योग में सब कुछ आ जाता है इसलिए भगवान कहते हैं सांख्य योग और बाला प्रवदंतिना पंडिता सांख्य और बुद्धि योग दोनों अलग है वो जो पंडित लोग है वो ऐसा नहीं बोलते क्योंकि सब कुछ बुद्धि योगी है लेकिन सांख्य योग उसमें इन्वॉल्व है लेकिन अकेला उसको ले तो सांख्य योग हो जाता है तो पृथक नहीं है जैसे पेड़ की जड़ कहाँ पे ये जानना और उसको पानी देना सही? तो बलराम को मैं बोलूं कि जाओ पेड़ को पानी दे दो तो पहले तो उस, उसकी जड़ ढूंढेगा ना पानी देने के लिए सही? और फिर पानी देगा तो क्या कोई बोलेगा कि अभी तो बलराम पानी नहीं दे रहा है पेड़ को अभी तो जड़ ढूंढ रहा है यदि बीच में अभी तक पानी देना चालू नहीं किया और कोई आकर के बलराम को पूछा बलराम पेड़ में पानी दे रहे हो नहीं नहीं अभी तो जड़ ढूंढ रहा हूँ ऐसा थोड़ी नहीं बोलेगा वो पूरे कार्यों को पेड़ में पानी देना ही बोलते हैं कि नहीं तो जो मूर्ख लोग होते हैं वो नहीं नहीं वो तो कहाँ पानी दे रहा है वो तो पेड़ की जड़ ढूंढ रहा है अभी हाई तो मूर्ख लोग ऐसा बोलेंगे इसलिए जो बोलते हैं कि सांख्य योग भक्ति योग से अलग है वो मूर्ख है उनको पता नहीं कि सांख्य योग तो भक्ति योग का ही भाग है उस प्रकार से कि एक पेड़ की जड़ को ढूंढना है और पानी देना है समझ समझ समझना है, तो है? तो इस तरह से दोनों अलग नहीं है सांख्य और भक्ति योग के लिए इसलिए यहाँ पे बुद्धि योग भक्ति योग के लिए उपयोग हुआ है और उससे कर्म बंधन संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तो भगवान अर्जुन को इस योग में कार्य करने का निर्देश दे रहे हैं बोल रहा बुद्धि योग में कार्य करने का निर्देश दे रहे हैं कि तुम मेरे लिए काम करो ये सब कैलकुलेशन मत करो कि पाप लगेगा पुण्य लगेगा मेरा क्या होगा इन लोगों का क्या होगा इत्यादि इत्यादि जो भी स्तर पे वो सब छोड़ो मैं कहता हूँ इसलिए कार्य करो मेरी चेतना में कार्य करो ये निर्देश दे रहे हैं भगवान फिर आगे कह रहे हैं अर्जुन भगवान नेहा विद्यते धर्मस्य त्रायते ने प्रत्यवा अभी इसके बखान कर रहे हैं। जो चीज बताने जा रहे हैं भगवान उसके बखान कर रहे होता है महाभारत की या किसी भी नए शब्द की यदि अच्छा, कक्षा सीरीज शुरू करने वाले तो उसके पहले एक आध प्रवचन तो उसके बखान चलते ताकि जो लोग सुन रहे हैं वो सही हो उसको सुनने के लिए उसको गंभीरता से ले सही आता है उसको उसका महात्म्य कहते हैं यहाँ पे भगवान इस बुद्धि योग का महात्म्य बता रहे हैं कि नेह अभिक्रम नाश अस्थि अभिक्रम नाशोस्ती कि न ना इ अभिक्रम प्रयत्न इस अभिक्रमा इस प्रय इस प्रयत्न को करने में इस पद्धति को पालन करने में कभी भी नाश नहीं होता है इसके इस पद्धति का जो भी रिजल्ट है उसका कभी नाश नहीं होता है और ना करने से कोई प्रत्यवाय न विद्यत है पाप भी में नहीं लगता है तो नहीं करने से मतलब इसमें कोई जो सामान्य रूप से कर्म करने में जो प्रतिफल प्राप्त होता है भौतिक रूप से ऐसा कुछ भी नहीं होता है और ये जो करते हैं वो हमेशा के लिए टिकता है ऐसा नहीं कि ये समाप्त हो जाएगा प्रत्यय विद्यते नप्य अप्यसे धर्मस्य थोड़ा सा भी यदि इसको कर लेते हैं सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य से प्रायते महत्व भयात ये महान भय से हमको तार देता है तो इस धर्म को थोड़ा सा भी कर लेने से इस धर्म का कभी भी नाश नहीं होता है और ये बहुत बड़े भय से हमको तार लेता है वो भय है पशु जीवन में पतित होने का इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही रास अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है तात्पर्य कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भवनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती न कभी इस आरंभ का विनाश होता है भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है किंतु कृष्ण भवनामृत में प्रारंभ किया जाना वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थाई प्रभाव डालता है अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती चाहे वह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए यदि कृष्ण भवान अमृत का एक प्रतिशत भी कार्य पूरा हुआ हुआ हो तो उसका स्थाई फल रहता है होता है अतः अगली बार दो प्रतिशत से शुभारंभ होगा किंतु भौतिक कर्म में जब तक शत सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था किन्तु भगवान की कृपा से उसे शत प्रतिशत लाभ मिला इस संबंध में श्री भागवत श्रीमदभागवत एक पाँच सत्रह में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है त्यक्ता स्वधर्म चरणुज हरेर भजन पते यदि यद्रभुदमु कौवा भजिताम स्वधर्म था यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भवन अमृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको कोई क्या हानि और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा भौतिक कार्य तथा तो उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है कम से कम से इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा जिससे उसे भविष्य में उधर ऊपर उठ, उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा कृष्ण भवन अमृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है समझ में आ गया यह श्लोक तात्पर्य मेरा प्रश्न है कल सोच के आना सब इस पर चर्चा थोड़ा सा ही यदि कृष्ण भवन में लगते हैं तो पूरा फल प्राप्त होता है या तो नष्ट नहीं होता है वो कभी नेक्स्ट जीवन में भी हमको आगे लेके जाएगा तो फिर ये जीवन के लिए हमारा बहुत हो गया बचपन से लगे हुए हैं कितने साल में लगभग बहुत अभी मैं नेक्स्ट जीवन में करूँगा कम से कम मनुष्य जीवन तो मिलेगा ही ना वो भी अच्छा वाला मनुष्य जीवन मिलेगा इसलिए अभी बाय बाय टाटा हो गया हरे कृष्णा इस जीवन के लिए पूरा हो गया अभी मैं मैंक्स्ट जोन में करूँगा अभी थोड़ा मुझे भोग भोग ले दो बाइक में घूमने दो सिनेमा फिल्म देखने जाने दो लड़कियाँ घुमाने दो ऐसी ऐसी चीजें अभी कर लूंगा ना ये फिर वापस पता नहीं कब मिलेगा तो की तो बची रही। हाँ तो ये तो मैंने इतना तो कर लिया ना अभी नेक्स्ट टाइम देखूंगा तो ठीक है विचार करके आना और यदि निष्कर्ष कि बर है, तो आना मत जाना अभी तो लॉकडाउन है जा नहीं सकते तो कर मुझे मुझे कहीं ठीक से तो सोच के आने कल उसके ऊपर चर्चा करें की तो श्रीमद् भगवदगीता गीता